पूर्णमिदं मदम पूर्णा पूर्ण मदचे कहाँ तक तो हुआ था अष्टम बाकी अष्टम से को आरम्भ हुआ था देह आत्मा नहीं अनात्मा है कम तो पतला हूँ कान बधिर मुख क्षुधा से युक्त भूखा हूँ प्यासा हूँ मनन करने वाला हूँ निश्चय करने वाले ये सब अनुभव होता है तो ची देकर ब्रह्म के साथ कैसे तो होगा ये तो अनात्मा है इसीलिए ये आत्मा है तो शंका करने पर कहते देहादि आत्मा नहीं अनात्मा है देहादि नाम अनात्म प्रत्येकम साधे थी देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि कोई आत्मा नहीं है सिद्ध करते हैं। बोलो को बोलो न दे होनेन्द्रिय अहम देहो न इंद्रिय न न देह भी नहीं इंद्रिय भी नहीं न प्राण प्राण भी नहीं इंद्रिय देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये कुछ भी नहीं हो सबके साथ न अहम मनो न अहम धी न अहम प्राण न अहम न देह न इंद्रिय न प्राण न मनो न धी के साथ ना ना कर दिया नहीं है क्यों नहीं है उसका हेतु ममता परिर एक हेतु ममता परिर ममता के द्वारा परिरब्ध आरब्ध आक्रांत है ममता से युक्त है ममता है मम है, है मेरा को कहते मम उसमें रहेगी ममता मम का है मेरा मेरा जो मेरी हो तो वस्तु से ममता रहती है ममता जिसमें रही वो मेरा है जो मेरा है वो मेरे से भिन्न है मेरा पट्ट मेरे से भिन्न आपका पट आपसे भिन्न है कोई भी हो आपका मेरा तो मेरे से भिन्न है ये सब देह भी मेरा है इंद्रिय भी मेरी है प्राण भी मन भी बुद्धि ये सब मेरे मेरे मेरे जिसको तत्व में आया था तदेथा था कटक कुंडल गृह स्वस्माद भिन्नम इसी प्रकार मामा शरीरम मामा इंद्रियम जितने मामा मामा शोभते श्वसनाद भिन्नम आत्मा न भवती कटक कुंडल गृह आदि जितने मेरे मेरे है वो मेरे से भिन्न है इसी प्रकार शरीर इंद्रियादि मेरे मेरे मेरे होने के कारण मेरा स्वरूप नहीं मेरे से भिन्न है ममता परिर दत्वाथ जिसमें ममता है मेरे है और मैं नहीं हूँ मेरा मेरे से भिन्न है ष्टीय संबंध में संबंध दो में होता है मेरा पट है तो पट अलग मैं अलग दोनों का संबंध है मैं स्वामी पट मेरा बस धन है स्वस्वामी भाव संबंध गृह मकान बनाया मेरा घर है तो गृह के स्वामी कहता है मेरा तो उसमें स्व भाव संबंध है इसलिए गृह आपका घर आप है नहीं नहीं मेरा घर है तो मैं नहीं हूं इसी प्रकार देह भी मेरे तो मैं नहीं हूं चक्षु है मेरे तो मैं नहीं हूं प्राण भी मेरा तो मैं नहीं हूं मन भी मेरा बुद्धि भी मेरी तो मैं नहीं हूँ एक कहते हो गया ममता परिर तो ममता से युक्त होने से और इदम देह आक्रीडत्थ इदम बुद्धि का है विषय क्रीडा स्थान लीला स्थान है इदम बुद्धि का विषय इदम एक अहम और एक इदम इदम बुद्धि का विषय होने से मैं नहीं हूं अहम और इदम ब्रह्म सूत्र में आया ये मद अस्मद प्रत्यय विषय और विषय विषय इसमद और अस्मद ऐसे युष्म का अर्थ वहां तुम अर्थ नहीं है अनात्मा को कहने के लिए इसमद शब्द दिया क्योंकि अस्मद और इसमद ये दोनों का प्रयोग एक हिंद में नहीं होता है इदम शब्द का तो प्रयोग होता है इदम शरीरम अहम मनुष्य शरीर को इदम कहा अरे मैं मनुष्य कहते समय शरीर में अहम तो बुद्धि एते अहम इदम् वेश अहम इदम शब्द का प्रयोग होता है किंतु कहीं भी इसम शब्द का अस्मद के लिए प्रयोग नहीं होता है इदम ऐस अहम्, अयम अहम्, य मे अहम्, अहम अयह ये तो होता है इदम् शब्द का प्रयोग हुआ किन्तु त्व अहम अहम तम ऐसा नहीं होता है तो वहां ईश्वर सत अनात्मा को लेने के लिए अहम् शब्द का प्रयोग देहादि में भी होता है अहम मनुष्य कहा किंतु इदम् शब्द का भी प्रयोग होता है तो इधम शरीरम इदम चक्षु, चक्षुम प्राण ये से इदम शब्द प्रयोग होता है जिसमें इदम शब्द का प्रयोग होता है इदम केवल इदम का आम नहीं इदम शब्द का जो लीला स्थान आकील की स्थान है इदम बुद्धि का विषय है वो मेरे से भिन्न है इदम तेना तो गृह भिन्न है आप दृग रूप चेतन है आपका दृश्य इदम तेना तो तो होता है जो दृश्य है इधम त्वे ने ग्रहण होता है इदम वो मेरे से भिन्न है देह इंद्रिया आदि भी ईदम तेने गृहित होने से मेरे से भिन्न है ना देहो देह नहीं मतलब देह किसको कहते हैं देह शशि कह पिंड शशिश कह शिशा सह शि के साथ मिला करके पूरा पिंड को लिया देह मैं देह नहीं हूं इंद्रियम द्विविधम दो प्रकार इंद्रिय है ज्ञान साधनम चक्षरादि कर्म साधनम पानी आदि चक्षुरादि को ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ज्ञानेन्द्र क्यों क्यों कहते क्योंकि ज्ञान का साधन है कौन चक्षुरादि ज्ञान का साधन ज्ञान का जनक है इसलिए ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय कहा गया यहां दीदे अज्ञान साधनम ज्ञानेन्द्रिय हो गया ज्ञान साधनम चक्ष आदि है और कर्म का साधन हा है हाथ पैर आदि इसलिए उनको कर्मेंद्र कहा गया कर्म साधन पानी आदि से तो ज्ञान कितने हैं और कर्मेंद्र है? प्राण पंच पंच पंचवृत्ते हुए स पंचवृत्ति पांच वृत्ति वाला प्राण है प्राण अपान ज्ञान उदान समान पांच प्रकार है ये प्राण भी मैं नहीं हूं क्योंकि मेरा प्राण यह प्राण इधम ऐसे व्यवहार होता है मन है संशयात्मकम संशय आत्मा आत्मा का तो स्वरूप संशय रूप है मन और बुद्धि है निश्चय आत्मिका अंतकरण की वृत्ति है मन और बुद्धि अंतकर्ण का परिणाम है जब संशयात्मक परिणाम उसको मन कहते हैं जब निश्चय आत्मक परिणाम उसको बुद्धि कहते हैं वो अंतकर्ण का है दो भेद वो भी संशयात्मक मानव भी मैं नहीं हूँ बुद्धि भी में नहीं हूँ ये सब के साथ अहम के साथ ना हम ना हम जुड़ जाएगा अहम शब्दस्य देहादिभि देहादि भी संबंध अहम शब्द का संबंध देह के साथ होगा देहो अहम न इंद्रियम अहम न प्राणो अहम न के साथ हो जाएगा ना हम ना हम एहादे बुद्धि पर्यंता देह से लेकर बुद्धि तक तो कितने देह इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि पांच है पंचअपी पंच अपि बुद्धि पर्यत पांच भी पदार्थ है अनात्म अनात्मा अनात्मा अना अनात्मा ये अनात्मा है आत्मा नहीं है न आत्मा इति अनात्मा ये अनात्मा नहीं आत्मा नहीं है अनात्मा है कौन अनात्मा है देह या इंद्रिय देह भी अनात्मा इंद्रिय भी प्राण भी मन भी बुद्धि कुत इत क्यों अनात्मा है उसका हेतु दिया ममता परिरब्धत्वात्। ममता परिर परिरब्धत्वा हेतु तो। ममतया ममता से परिरब्द हे ममते क्या था मम बुद्धिया मम मम ऐसी बुद्धि होती है मेरी मेरा मम ऐसी बुद्धि से परिरब्धत्वात् थे क्या आलिंगित आलिंगित का विषय कृत माम बुद्धि ही विषय मेरे मेरे इसी बुद्धि का विषय होने से मैं नहीं हूं क्योंकि मेरा मेरे से भिन्न नहीं देहादि मकान मेरा है तो मेरे से भिन्न है जिस प्रकार मकान आदि मेरे से भिन्न है मेरा गृह मेरे से भिन्न है इसी प्रकार जो मेरा है वो मेरे से भिन्न है देह हो इंद्रिय हो प्राण हो मन हो बुद्धि पर तो उसका अर्थ विषय मामा इस बुद्धि से विषय होने से मामा इसी बुद्धि का जो विषय होता है वो मेरे से भिन्न है मैं आत्मा हूँ और मेरे मेरे इस बुद्धि का जो विषय वो अनात्मा season, है जैसे ममता परिरब्धत्व एक हेतु है ममता से युक्त ममता का मामा इसी बुद्धि का विषय होने से मेरे मेरे इसी बुद्धि का विषय होने से मैं नहीं हूं देहादि रह इदम दिय आकिर्डवार इदम बुद्धि का आकी में इधम बुद्धि का अर्थ इदम बुद्धे दी है बुद्धि आकड़ का अर्थ क्या क्या हाँ लीला स्थानवार किसका अर्थ है स्थान है लीला स्थान है इदम बुद्धि का क्रीड़ा स्थान क्या है इदम बुद्धि क्रीड़ा करती है क्रीड़ा करती मतलब क्या है खेलती रही है इदम बुद्धि उसमें खेलती हुआ तो हमेशा ही उसको ही विषय करती है इदम बुद्धि विषय इदम बुद्धि क्या विषय है इधम बुद्धि उसमें ही रहती है अर्थात उसको इदम बुद्धि विषय करती है किसको देह को इंद्रिय को प्राण मन बुद्धि को इदम बुद्धि क्या करेगी इदम बुद्धि का जो विषय होता है वो भी अनात्मा है इदम बुद्धि क्या अहम बुद्धि नहीं केवल इदम बुद्धि का विषय देहादि में कभी अहम बुद्धि होती है किंतु इदम बुद्धि का विषय होने के कारण वो अनात्मा है अत्र अनुमानम विवक्षितम ये श्लोक में जो कहा गया ऐसे में अनुमान है अनुमान कहने के लिए श्लोक में दे दिया ये विवक्षित है ये कहना चाहते हैं, इष्ट है उनके मन में है, ये अनुमान है देहादेह प्रत्येकम अनात्मा अनु ममता बुद्धि विषयत्वात् इदम बुद्धि विषय घट आदिपत ये अनुमान है पक्ष क्या है देहादेह प्रत्येक देह आदि प्रत्येक कह का से देह आगे इंद्रिय प्राण नहीं इंद्रिय प्राण मन बुद्धि प्रत्येक एक पक्ष बना अनात्मान ये अनात्मा है साध्य होगा अनात्मत्वम अनात्म तो साध प्रत्येक में अनात्मत्व तो है अनात्मत्व तो क्यों है हेतु तो ममता बुद्धि विषयत्वा मामा ऐसे बुद्धि का विषय होने से दूसरा इदम इसी बुद्धि का भी विषय होने से दो हेतु है जो मामा ऐसी बुद्धि का विषय होगा वो अनात्मा है इदम इसी बुद्धि का जो विषय होगा वो भी अनात्मा है जैसे दृष्टांत किया घट मेरा घट मामा बुद्धि का विषय घट होगा आपका जो घट है आप उसको मामा कहोगे हैं नहीं मामा बुद्धि का विषय होगा घट अयम घटक कहोगे सामने रहेगा तो अयम घटक होगा नहीं कहीं तो पाप होगा अयम घटक असत्य हो तो हा ईदम बुद्धि का विषय है घट ईदम बुद्धि का विषय है अहम बुद्धि का मामा बुद्धि का विषय है अहम बुद्धि का विषय है नहीं है अहम बुद्धि का विषय अहम घट नहीं अहम नहीं माम बुद्धि का विषय होगा अरे अयम घट क्या है अयम इधम शब्द का पुलिंग में बनेगा अयम अयम घट अरे घटा, ये दोनों में कौन सा ठीक है तो इधम बुद्धि का भी विषय हो गया और अहम बुद्धि का भी नहीं किसका विषय हुआ अयम अयम बुद्धि का विषय हुआ कौन घट अरे मम बुद्धि का विषय हुआ yeah. दोनों हेतु तो आ गया ममता बुद्धि विषयत्वाद इदम बुद्धि विषयत्वा घट देहो अनात्मा दूसरा अनुमान देखो देहो अनात्मा रूपाधिमत्वाद घटवत घट आत्मा है या नहीं घट में रूप है यूपाधिमत्व तत्र अनात्मत्वम जैसे घट घट रूपाधि वाला अनात्मा है देह भी रूपादि वाला है इसलिए अनात्मा है इंद्रिया अनात्मा कर्णत्ठार तो बो इंद्रिय को पक्ष बनाया उसमें अनात्मा तो सिद्ध करना हेतु क्या है कर्णत्व दृष्टांत क्या है कुठार कुठार कर्ण है काष्ठ छेदन करने के लिए कुठार होता है कर्ण कुठार कर्ण आपका आत्मा है या नहीं, नहीं? अनात्मा है यत्र कर्णत्व तत्र तत्र अनात्म कुठार में कर्णत्व है वो है इंद्रिय भी कर्ण है किसका कारण? ज्ञान का करना। प्रमा करण प्रमाण ज्ञान का कारण होने से वो भी अनात्मा है कौन इंद्रिय इंद्रिय कर्ण इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है प्राणो अनात्मा वायुत्वाद वाहुवत प्राण को पक्ष बनाया प्राण अनात्मा है तु क्या है वायु तो वायु आत्मा है ना नहीं इसलिए प्राणवायु भी अनात्मा है इस प्रकार प्रत्येक में अनात्मन तो सिद्ध हो जाएगा तो पांच में अनात्मा कौन हुआ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इसमें अनात्मा कौन हुआ सब अनात्मा और आत्मा कितने कौन हुआ आत्मा है कोई नहीं आत्मा से भिन्न है कौन भिन्न है पांच देहोहम इत्यादि प्रतीत अभाव पञ्चाना पंचाण देहोहम इंद्रियम अहम प्राणो हम मनोहम ऐसी बुद्धि होती है देहोहम ऐसी बुद्धि होती मैं देह हूँ मैं इंद्रिय हूँ ऐसी बुद्धि होती है कमरा में बैठने पर होती है क्या मैं देह हूँ मैं अख्यू मैं प्राण हूँ ऐसी बुद्धि होती नहीं होती देखो देहोहम इत्यादि प्रतीत अभाव आच में देह हूँ इंद्र हूँ प्राण हूं इस प्रती नहीं से अनात्म पंचान पांच ही अनात्मा है पांच में प्रथम क्या है तृतीय क्या है प्राण है और द्वितीय है इंद्रिय और तृतीय पंचम बुद्धि चतुर्थ क्या है ये पांच में से पंचा नाम अनात्मा तो पांच ही अनात्मा है अच्छा मैं पतला हूँ मोटा हूँ ऐसे ज्ञान होता है नहीं मैं मनुष्य हूं मैं पतला हूं मैं मोटा हूँ ऐसे ज्ञान होता है कृषि हम कृषय पतला कृष्ण हम इत्यादि प्रती होती है नहीं अच्छा स्फटिक रक्त पुष्प जपा कुछ स्टिका रखो स्फिका कैसे लाल रक्त रूप दिखता है रक्त रूप रक्त रूप उसमें आ जाता है दिखता है रक्त रूप नहीं पुष्प को हटाओ हो तो रक्तरूप दिखेगा नहीं उस नहींक्ल होने पर भी रक्त पुष्प के सानिध्य में शुक्ल रूप वाला दिखता है रक्त रूप दिखता है दिखता है रक्त रूप ये उपाधि कौन हुआ जप्पा कुम जप्पाकुस पुष्प हो गया उपाधि उपाधि के कारण उसमें रक्त रूप दिखता है जिस प्रकार उपाधि का धर्म दिखता है इसी प्रकार देह के धर्म दिखता है आत्मा में देह में कृषत्व है स्थूलत्व है वो दिखता है आत्मा में मैं पतरा हूँ मैं मोटा हूं मैं मनुष्य हूँ कृषोहम इत्यादि प्रती रक्त स्फटिक इत्यादि प्रतिदिवत, स्फिका रक्त ऐसी प्रती होती है पुष्प लाल पुष्प पास में रखने पर स्फिका रखता ऐसे ज्ञान होता है ये जो ज्ञान हुआ किसके कारण हुआ उस पर सन्निधि के कारण उपाधि के कारण आत्मनि देहादि धर्म अध्यास देहादि धर्म का अध्यास आरप होता है देहादि धर्म के आरप होता है होने से है इसे, मैं पतला मोटा ऐसे मैं मनुष्य ऐसे प्रतिति हो जाती है ना भी तत्सघात आत्मत्व देह इंद्रिय प्रत्येक आत्मा नहीं है क्यों सब मिल करके तो आत्मा होना चाहिए केवल देह आत्मा नहीं इंद्रिय आत्मा नहीं प्राण नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं क्यों सब मिलने पर तो आत्मा होना चाहिए इसलिए कहते नापि तत्संघात आत्मा तो एक एक भी आत्मा नहीं सब मिलने पर भी आत्मा नहीं है घट आत्मा है नहीं एक घट आत्मा नहीं दस बीस घट हो जाएंगे तो आत्मा हो जायेगा घट पट कु रख देंगे तो आत्मा हो जाएगा नहीं जड़ सतम अपने अंधा न पछे एक सो अंधा एक सो हो जाएंगे तो दिखना दिखने लग जाएगा नहीं दिखेगा इसलिए अनात्मा का संघा तो समूह हो जाने पर भी अनात्मा ही अनात्म समुदाय त संघा तो पिनात्मा अनात्मा का समुदाय देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का जो समुदाय है ये संघात है अनात्मा जड़ का समुदाय आत्मा नहीं है न आत्मा अनात्मा गृह आदि बता जैसे गृह में ईट पत्थर काष्ठ आदि कितने सब मिला हुआ आत्मा है ना नहीं जड़ का समुदाय आत्मा नहीं होता इस प्रकार ये संगात भी आत्मा नहीं है नहंकार से आत्मा तमस्तु देहादि तो अहम में ऐसे जो ज्ञान होता है वही तो आत्मा है जो अहम अहंकार वो आत्मा होना चाहिए अहम उसमें क्योंकि देहा आदि दे आत्मा क्यों नहीं है? है तो क्या दिया ममता बुद्धि विषय तो और जो अहंकार है अहंकार था मामा ऐसे मामा और हिदम बुद्धि का विषय नहीं है अहम ऐसे ज्ञान होता है अहंकार इसलिए आत्मा होना चाहिए क्योंकि मम इसे बुद्धि का विषय नहीं बुद्धि का विषय नहीं देहादि मम बुद्धि का विषय है इदम बुद्धि का विषय है किंतु अहंकार से आत्मत्मस्तु बुद्धि विषय तो अभा कस्य अहंकार से अहंकार मम बुद्धि का विषय है मेरा और पूर्व पीछे कहता है अहंकार तो मैं हूँ मेरा कैसे मैं अहम माम बुद्धि का विषय नहीं और इदम बुद्धि का भी विषय नहीं इसलिए ओ अहम आत्मा हो होशंक्य सुश्रुत्याद आत्म विद्यमी अहंकार अभा न तयक्यमती अभिप्रेत्य प्रकारातरे तयद साधयी सुश्रुतव आप रहते हो आत्मा रहता है नहीं रहता सुश्रुत में आप हो रहते हो नहीं रहते हो अवस्था में रहते सुस्व आदू सुस्वती में अवस्था में आत्मा नहीं विद्यमान है पे आत्मा विद्यमान है आत्मा के विद्यमान होने पर भी उसमें अहम अहम ऐसे प्रतीत होती सुश्रुति काल में अहंकार है सुरस्वती काल में अहंकार है यदि अहंकार ही आत्मा होता सुरस्वती में आत्मा रहने पर अहंकार भी रहना चाहिए अहंकार रहता है इसलिए आत्मा अहंकार नहीं है आत्मा ने विद्यमान है पर अहंकार आत्मा अहंकार एक है नहीं आत्मा अहंकार एक होता तो सुस्वती काल में आत्मा रहने पर अहंकार भी रहना चाहिए सुरस्ती काल में अहंकार होता है या नहीं रहता इसलिए आत्मा रहेगा क्या सुस्वती काल में रहता है न तय रईक्यम तयो अहंकार आत्मा तेवरेक्याम, तेवरेक्याम, तेवरेक्य आत्मा अहंकार दोनों एक के नहीं इसे अभिप्राय से अभिप्राय करके अन्य प्रकार से दोनों का भेद सिद्ध करते है प्रकारांतरण प्रकारांतरण का क्या अर्थ है अन्य प्रकार अन्य प्रकार अन्य प्रकार से प्रकारांतरम कहेंगे तो अन्य प्रकार प्रकारांतरण प्रकारां कहेंगे तो अन्य प्रकार तय भेद हम दोनों का भेद सिद्ध करते हैं दोन को अहंकार और आत्मा साक्षी न अहं न नह कदाचन परिनाम परिच्छेद परितापी रूपवात अहम साक्षी सर्वान्वित प्रे यान कदाचन गदाजना, नह कदाचन अहम न भवामि मैं साक्षी हूँ सब का साक्षी तीनों अवस्था का साक्षी दृष्टा है सुस्वती का साक्षी है सब का साक्षी हूँ सर्वान्वित सर्वे सह अन्वित सम्बद्ध के साथ अन्यत है घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्थि लेखनी अस्ति अस्थि अस्थि करके भाति भाति करके सौके साथ संबद्ध होता है सदरूप साखी रूप है और वही प्रयान प्रयान प्रयान का अर्थ क्या है प्रयाण का अर्थ प्रियतर प्रिय से यश उन प्रयान बनेगा प्रियतर में प्रियतर सबसे प्रिय से भी बढ़कर के प्रियतर आत्मा सबसे प्रियतम है आत्मा तदेतत पुत्राद तत्ता अंतर तर एम आत्मा वृद्धार्णी में कहा गया ये पुत्र धन प्रिय होता है लोक में आत्मा तो पुत्र वित्त से भी प्रिय है तदेतत तत्प्रिय पुत्राद प्रियवित्ता प्रिय अन्यस्मा सर्वस्मात्तर सबसे प्रियतर है अंतरतम में आत्मा प्रियतर है नाहम कदाचन दो अहम इस श्लोक में अहम कदाचन अहंकार न बवा में न अहंकार त अहंकार मैं अहंकार नहीं हूँ मैं साक्षी हूँ सर्वान्वित प्रियतम हूँ अहंकार नहीं हूँ अहंकार क्यों नहीं परिणाम परिच्छद परितापे रूप प्रभात अहंकार में परिणाम परिचद परिताप है अहंकार परिणाम परिचद परिताप से युक्त है होने से मैं नहीं हूं मैं तो सबका सबसे विलक्षण सबका साक्षी है सर्वान्य तो व्यापक हूं मेरे में परिणाम नहीं परिच्छेद नहीं अब ताप भी नहीं शुद्ध चेतन का कोई परिणाम नहीं होता है परिचय द देश काल वस्तु परिचय परिचद भी नहीं है ताप संताप भी नहीं ये जो अहंकार है अहंकार का परिणाम परिचय द परिताप है इसलिए मैं नहीं हूं साखी क्या है चिद्रूप दृक् चिद्रूप है साखी चेतना है साक्षात द्रष्ट संज्ञाया साक्षी शब्द बनता है चेतना ही दृग रूप है अंतकर्ण परिणाम राग द्वेषादि दृष्टा ये सब को देखने वाला है साखी साक्षात दृष्टि साक्षात पश्च्य अंतकरण का जो परिणाम होता है उसको जानता है अंतकरण में आपको आपके अंतकरण में जो परिणाम कभी इच्छा कभी सुख कभी दुख कभी ज्ञान राग द्वेष जो होता है सब को साखी प्रकाश करता है अंतकर्ण के परिणाम हो गया राग द्वेश आदि उसका दृष्टा है अंतकरण परिणाम राग द्वेश काम क्रोध लोभ ये सब अंतकरण का परिणाम है उसका दृष्टा है साक्षी में हूँ सबको जानता हूँ अंतकरण में जो इच्छा संकल्प है सबको मैं जानता हूँ राग द्वेश की दृष्टा हो ये साक्षी है और सर्वान्वित सर्वे ही सह अन्यत संबद्ध सौ के साथ उसका संबंध है का अर्थ क्या सर्वत्र सर्वान्वित घटपटादि जितने वस्तु संबद्ध है कौन है साक्षी में कैसे संबंध है घट स्फु पट स्फुति ये स्फुर से सर्वत्र अनुगत अनुभव स्फुरन द्रु चिद्रुप चेतना चेतन रूप स्फुर के अनुगम घटपट सब के साथ जिसको कहते भाति तथा स्फूरति स्फुरण रूप दृग रूप का सर्वत्र संबंध इस अनुभव होता है घट गट स्फूरती घटो भाति पटो भाति पुस्तको भाति भान रूप सिद्ध रूप का संबंध घटपट आदि सबके साथ है ये अनुगत न अनुभव होता है अप्रयान का अर्थ क्या किया प्रियतम प्रियतर तो होता है पृष्ठ प्रियतम तो अभी सब के अपेक्षा जो प्रियतर हो गया वो प्रियतम हो जाएगा आनंद रूप है प्रियतम होने के कारण साक्षी आनंद रूप है क्योंकि सबसे प्रिय होता है आनंद प्रिय होता है सुख और सुख साधना सुख साधन सुका साधने भी प्रिय है नहीं दुख प्रिय है दुख साधना नहीं सुख प्रिय है और सुख साधन भी प्रिय है दोनों में अधिक प्रेम किस में सुख में या सुख साधन में सुख में प्रेम है किसके कारण किसके लिए सुख साधन में प्रेम किसके लिए मालूम सुख के लिए yes, <Ministry> सुख साधन में प्रेम और सुख किसके लिए सुख में प्रेम वहाँ कुछ नहीं किसके लिए नहीं स्वभाव प्रेम है सुख में सब चाहते सुख अन्य इच्छा के कारण नहीं है भोजन की इच्छा होती सुख की इच्छा से सुख इच्छा से सुख साधन की इच्छा किंतु सुख की इच्छा किसी इच्छा के अधीन नहीं इसलिए सुख का लक्षण करते इतरे इतने इच्छा अनधीन इच्छा विषयतम सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं अनधीन है तो सबसे प्रिय होता है सुख यहां भी मैं सौसे प्रियतम हूँ इसलिए आनंद रूप प्रियतम आनंद रूप आत्मा तस प्रियस्ता अनुभव आत्मन प्रियतम तम आत्मा प्रियतम अन्व माता अहम सर्वदा भूयासम न कदाचि न भुवं महान भुवम ही इति प्रेमात्मनी छति तो हम सर्वदा भूयासम हमेशा बना रहूं कदाचित माँ माँ भुवम इतना न कदाचित माँ भुवम माँ न भुवम भूयासम मेरा अभाव कभी नहीं हो हमेशा ही बना रहूं यही है इच्छा सर्वदा भूयासम हमेशा रहूं कदाचित माँ भुवम इतना कभी नहीं रहूं ऐसा कोई नहीं चाहता है आत्मनि सर्वेशा प्रार्थना दर्शना सब इच्छा सब चाहते मैं हमेशा बना रहूं अभाव नहीं हूं कोई कोई कहते मैं मर जाऊं तो अच्छा कहते थे अंदर से इच्छा है मना <laughs> रहे मरने की इच्छा इसे कहने पर भी रहने की इच्छा बहुत है हमेशा शरीर नष्ट हो जाए किंतु तो हम रहेंगे एवं अहम तो प्रत्येगात्मा कदाचन कदाचित ना हम अहमका दूसरा यहांकार अहंकार जो सबसे प्रियतम है आनंद रूप है चिद रूप है वो अहंकार नहीं है कदाचित अभी कभी भी अहंकार नहीं होता है नाम नाहकार से नाहकारो भवामी अपना अहंकार नहीं है तत् हेतु मह अहंकार क्यों नहीं है हेतुदया परिणाम परिच्छेद परिताप ही रूप प्रवाह, जो अहंकार है उसमें परिणाम परिच्छेद परिताप है आत्मा में नहीं है अहंकार से परिणाम परिच्छेद परिताप है अहंकार इससे युक्त है अहंकार का परिणाम होता है परिच्छेद होता है और ताप होता है। कैसे परिणाम ताप परिच्छेद होता है अहंकार का पहले परिणाम अहंकार का परिणाम क्या है राग द्वेशादी परिणाम है यह अहंकार में होता है अंतकरण का परिणाम है परिच्छेद क्या है तो कितने प्रकार परिचय होता है देश काल वस्तु परिचित अहंकार में परिमित्व अपरिताप है दुख आदि दुख से युक्त है अहंकार परिणाम से युक्त है हाँ, परिणाम से युक्त है अपरिचेद से अ परिताप से युक्त है ऐसे स्त्री भी उपप्ल उप्लव संबंध सब से युक्त है परिणाम से युक्त है से युक्त अ परिताप से युक्त होने से अहंकार मैं नहीं हूं दृष्टि दृश्य भावना सर्वगतत्व परिच्छन दुखीत् आकार अहंकार आत्मनोभेद स्फुट एक होता द्रष्टा दृग दृक देखने वाला जानने वाला जिसको जानते होता दृश्य एक दृक और एक दृश्य दो विभाग है दृक है चेतना दृश्य होता है जड़ जितने दृश्य दृश्य का केवल आंख में ऐसे देखना यह अर्थ नहीं ज्ञ पदार्थ जिस जिसको आप जानते हो आपका दृश्य गेय है जानने वाला आप है चेतना और जो जाना जाता है वो जड़ है दृष्टि दृश्य भावे सर्वगत परिचिन्नवादि आकारेण आनंद रूपित दुखिवादी आकारगत अनुभव होता है सर्वगतत्व परिच्छिन्नवादि आकारेण आनंद रूपित दुखिता कभी सर्वगत हो जाता है कभी परिचिन्न और कभी आनंद रूप है कभी दुखी हो जाता है हम दुखी सर्वगत होता है सर्व सर्व को लेकर के और एक एक देश दृष्टि को लेकर परिचिन ऐसे परिणाम होता है अच्छा दृष्टा का होता है अनुभव होता है दृष्टा का अनुभव कैसे होता है सब का दृष्टा पहले इसमें कहा था जो जो जिस जिस पदार्थों का आप पदार्थों का आप देखते हो नहीं भाना दृत्य नहीं भाना दृत्य चितो नहीं नर्ते भान शो कह था नहीं भाना दृत्य सत्व नर्ते चितो चितो। भान चित भान के बिना सत्व नहीं और अचित जड़ का भान चेतन के बिना नहीं होगा और चेतन का संबंध होने से सर्वव्यापक है ये कहा था तो आत्मा हो गया दृक सर्वव्यापक है सर्वानु सर्वगतत्व तो है अहंकार होता है परिचन्न तो। एक में सर्वगत्व तो और एक में परिचिनत्व तो। परिचन्न तो कहाँ रहेगा अहंकार में और सर्वगतत्व तो आत्मा में दिग्वि में आकार आनंद रूपित्व दुखित्व तो आकार और स्वयं आत्मा आनंद रूप है किन्तु अहंकार में दुखित्व तो है इसी प्रकार विरुद्ध धर्म विशिष्ट होकर के दोनों का अनुभव होता है अनुभव मनुताद अहंकार आत्मनोर भेद स्पुट अहंकार आत्मा का भेद स्पष्ट है भेद सर्वे थे तो फिर अहंकार आत्मा का यदि भेद है सबको अनुभव क्यों नहीं होता है ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए अहंकार को आत्मा मानकर बैठते हैं, क्यों इत अहकार आत्मा स्ताह है पिंडवद अभिविक दृढ़ एकत्य सानी गृहण अभिप्राय अहंकार और आत्मा दोनों का अविवेक होता है जैसे अयपिंड अयह पिंड लहो का पिंड घन उसको गर्म करेंगे इतने गर्म करो लाल हो जाए लाल होने के बाद गर्म रहेगा हाथ लगाए तो ठंडा लगेगा गर्म लगेगा जल जाएगा कपड़ा लगाए तो दोनों जब गर्म लाल हो गया उसको लोहा कहेंगे अग्नि कहेंगे उसमें में अग्नि है क्या अग्नि लोह दोनों होने पर भी दोनों का एकत्र तो भ्रम हो गया कहते अग्नि है स्पर्श नहीं करो ये अग्नि है क्योंकि कहता दोनों का एकत्र तो भ्रम होता है तपता है पिंडवध अभिविकते नविकता ज्ञान नहीं होता है दोनों का एकत्व भ्रम होता है इस प्रकार अहंकार आत्मा का एकत्व अध्यास होता है अहंकार में आत्मा का आभास चिदाभास उदय होता है अहंकार चेतन जैसे लगता है चेतनता नहीं जड़ है किंतु चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगता है अहंकार आत्मा का भेद ज्ञान नहीं होता है दृक दृश्य का विवेक होना चाहिए दृश्य अलग दृक अलग विचार नहीं करने पर भेद ज्ञान नहीं होता है जैसे घटो अस्थि हम कहते घटो अस्ति, अस्ति का घट ये यह यहाँ दो घट और एक अस्ति है लगता है घट ही तय है और दो क्या शब्द रूपये एक है जो घट पट मठ के साथ संबद्ध होता है घाटो अस्थि पटुअस्थि पुष्पम अस्थि फलम अस्थि सबके साथ अस्थि का संबंध हुआ जो घट पुष्प है घट फल है घट पुस्तक ऐसा होता है घटो अस्थि पटु अस्थि पत्रम अस्थि पूर्व पुष्पम अस्थि सबके साथ अस्थि का संबंध हुआ अस्थि है सदरूप सर्वत्र एक ही। और घटा लगा ऐसे भिन्न होने पर भी पता नहीं चलता है घटो अस्थि का अतिष्ठ दो अंश है एक सदरूप सत्य और एक घट है मिथ्या इसी प्रकार अग्नि और लोहपिंड गर्म होने के बाद एकत्र तो भ्रम हो जाता है दृढ़म एकत अध्य उसके समान अहंकार और आत्मा अहंकार में आत्मा का आभास होता है वह आत्मा जैसे लगता है दृढ़म एक तध्य सत्यंत दृढ़ एकत्र तो भ्रम है भ्रम होने के कारण जहाँ तो भ्रम होता है वहां भेद ज्ञान होता है एकत तो भ्रम होगा भेद ज्ञान नहीं हो तो दृढ़ एकत्व अध्यास से वेद ज्ञान नहीं होता है न अनुभूत दोनों का भेद अनुर में नहीं आता है यदि गृह ऐसे सिद्धांत करता है ऐसे ग्रहण इसे समझो दोनों का भेद ज्ञान नहीं होता है एकत्वन तो अध्यास होता है जैसे तप तो अयपिंड लोह पिंड लोह पिंड अग्नि और लोहा दो पदार्थ हैं। दोनों में एकत्व तो भ्रम हो गया अग्नि में है दग्धृत्व लोह पिंड में वर्तुल्व अग्नि का दग्धृत्व लोहपिंड में लोह में जो वर्तुर अग्नि में ऐसे परस्पर अध्यास होता है अध्यास होने के कारण अहंकार आत्मा दोनों भिन्न होने पर भी अनुभव में नहीं आता है जल में घटाए में घड़ा में जल रखेंगे आकाश का प्रतिबिंब होगा आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखता है और जो नहीं समझता है बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है क्या दिखाता है घड़ा में आकाश है हिलाएंगे तो आकाश बिम्ब रूप आकाश थोड़े थोड़े थोड़ हिलेगा नहीं बिंब रूप आकाश हिलेगा बिम्ब रूप आकाश ऊपर है घड़ा को हिलाएंगे तो बिंब रूप आकाश से धीरे धीरे हिलेगा जोर से हिलेगा हिलता नहीं स्थिर है कौन हिलता है जल हिलता है या घड़ा हिलता है घड़ा को हिलाने से जल हिलेगा जल हिलता है जल में जो आकाश का प्रति वो हिलता है नहीं हिलता है दिखता है हिलता है पति में बहुत भी दिखता है ना बच्चा कहता है आकाश हिल रहा है जल को देख रहा है जल अलग आकाश अलग नहीं समझ करके जल आकाश दोनों का एकत्र ब्रह्म हुआ इसको कहते धर्मी अध्यास दो धर्म का लौह पिंड अग्र अग्नि दोनों का एकत्ता ब्रह्म हुआ दोनों का एकत्र ब्रह्म होने से दोनों के धर्म का परस्पर अध्यास होता है लौह के वर्तुल तो अग्नि में अग्नि के दग ध्रु में यहां इस प्रकार आत्मा में चैतन्य अहंकार में दिखता है अहंकार का सुख दुख आत्मा में दिखता है अहम चेतन सुखी दुखी से भ्रांति होती है तो ये समझना है बिंब रूप चेतन अलग है उसका प्रतिबिंब अंतकन में दिखता है चिदा भाष अंतकन अलग उसमें चेतना चैतन्य नहीं है चैतन्य के प्रतिबिंब दिखने से चेतन जैसे लगता है अंतकर्ण चेतन का आभास उसमें दिखता है इसको चेतन नहीं चेतन चिदा भाष कहते हैं चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है जल में चंद्र दिखता है नहीं दिखता है और चंद्र नहीं चंद्राभास है क्या दिखता है चंद्रा भाष अरे कोई कहते चंद्र ही दिखता है जल के माध्यम से दर्पण से जब दिखते है ना वो पीछे युवा के वस्तु यहाँ दर्पण से दिखती है दर्पण के माध्यम से वस्तु दिखती है और दर्पण में है कहेंगे तो वो आभास है दर्पण में है नहीं अपने मुख को जब दर्पण में देखेंगे तो आपका मुख दर्पण में उसम रहता है नहीं दर्पण में रहता है दर्पण सब तो मिथ्या है और ऐसा कहेंगे मुख ही दर्पण के द्वारा दिखता है तो मुख ही दिखता है दर्पण के द्वारा दर्पण में है ही नहीं ग्रीवा में है दिखता है दर्पण के द्वारा ऐसे विवेक समझ करके अहंकार अलग व्यापक चेतन का प्रतिम्ब उसमें चीधा दिखता है उसमें दोनों का भेद समझना आप जो चलते हो आपके शरीर के अंदर चेतन है क्या है जो चलते हो चेतन भी साथ साथ चलता है नहीं चलता है नहीं चलता है जड़कारी चलता है जो कहा ये सुने ये काच का है ये धूप में लेकर रखेंगे इसके अंदर प्रकाश आ जाएगा धूप प्रकाश आ जाएगा ना नहीं अभी उस प्रकाश को ले करके धीरे अंधकार के कमरा में घुस जाओ आलोक हो जाएगा ना नहीं इसके अंदर प्रकाश चल जाएगा इसको लेकर चलेंगे तो आलोक उसके अंदर चलता है नहीं धूप का आलोक वही रह जाएगा केवल ये चलेगा घड़ा उसको अंधकार कमरा में ले तो इसके अंदर प्रकाश रहेगा अंधकार रहेगा अंधकार रहेगा। फिर धूप में ले आओ तो क्या रहेगा फिर अंधकार को ले लो घड़ा केवल चलता है ये आलोक उसके साथ नहीं जाता है कांच के अंदर आलोक क्यूंकि काच आलोक का विभाग नहीं करता है जिस प्रकार आलो को काज के द्वारा हम नहीं ले सकते हैं इसी प्रकार कोई भी पदार्थ नहीं आकाश को लेने के लिए ये इसको लेकर जाएंगे इसके अंदर आकाश है या नहीं आकाश साथ में चलेगा या नहीं चलेगा कमंडोलू भर खाली कर दिया पानी था उसमें अंदर आकाश रहेगा उसको लेकर जाएंगे तो आकाश साथ में चलेगा नहीं पानी भर देंगे तो कमंडोलू के अंदर आकाश रहेगा रहेगा लेकर चलेंगे तो आकाश जाएगा नहीं जाएगा घट समाकाशम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतन आकाशम तदव जीवा नो पमा घट सम आकाश है घटो को लेकर चलेंगे नियमाने घटे घट जाएगा घटो को लेकर जा सकते हैं घटो नियत घट चलेगा न आकाशम आकाश नहीं चलेगा तदव जीवा न हो बमान जीव इस प्रकार आकाश के समान है आप जब आते है आपका शरीर आता है घड़ा के जैसे घड़ा में जल जिस प्रकार रहता है आपके शरीर में जल क्या है अंतकरण है जैसे जल में आकाश का प्रतिबंब दिखता है इस प्रकार आपके अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है बच्चा जैसे घड़ा के अंदर कहता आकाश है इसी प्रकार आपके अंतकरण में सीधा भाष होने से इसको आप चेतन मानते हो जो व्यापक चेतन आपका स्वरूप उसको नहीं समझ करके अंतकर्ण में जो चिदाभास दिखता है को कोई चिदा भाष विशिष्ट अंत बच्चा का नहीं कहता है जल में आकाश का प्रतिबिंब कहता है आकाश ज्या कहता है आकाश है, है। इसी प्रकार अंतकर्णों को आप चेतन मान करके मैं ऐसे मानते हैं आत्मा का चैतन्य अंतकर्ण में दिखता है चेतनो हम अंतकर्ण का सुख दुख दिखता है आत्मा में अहम सुखी हम दुखी से ज्ञान होता है ये अध्यास के कारण होता है ओ पूर्ण मदह